कपिल वस्तु के निकट वेणुवन के लिए प्रस्थान करते हैं जहां उनका मिलन एक धनी व्यक्ति सुदत्त से होता है जो भगवान बुद्ध से तत्व ज्ञान प्राप्त करता है अब सुनिए इससे आगे की कहानी इस भाग का शीर्षक है पिता पुत्र मिलन भगवान बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर अन्य दर्शनों के आचार्य भी उनके शिष्य बन गए उनके धर्म का प्रचार प्रसार होता चला गया वे काफी समय तक राजगृह में निवास करते रहे एक दिन उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने पिता के मंत्रियों को वचन दिया था कि ज्ञान प्राप्त करके वे कपिलवस्तु लौटेंगे इसलिए उन्होंने अपने पिता शुद्धोदन के राज्य में जाने का विचार किया और अनेक शिष्यों के साथ राजगृह से कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान किया कुछ दिनों में वे अपनी शिष्य मंडली के साथ अपने पिता की नगरी के समीप पहुंचे आज वहीं ठहर गई राजा शुद्धोदन के पुरोहित और अमात्यों को जब अपने गुप्तचरों से यह सूचना मिली कि कुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनकर नगर के समीप आ गए हैं तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी राजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर प्रसन्न हो गए अनेक पुरवासियों के साथ वे अपने पुत्र से मिलने के लिए चल पड़े उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे राजा ने दूर से ही देखा अनेक शिष्यों के बीच परिव्राजक वेश में उनका पुत्र विराजमान है तो वे रथ से उतर गए और पैदल ही उनके पास पहुंचे मुनि वेश में अपने पुत्र को देखकर राजा शुद्धोदन का मन विफल हो गया उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई किस में में पढ़कर फिर ना तो उन्हें पुत्र कह सके और ना ही भिक्षु अपने आप को राजसी वस्त्र अलंकारों से विभूषित और पुत्र को भिक्षु वेश में देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली किंतु ममता और स्नेह से रहित अपने पुत्र को देखकर राजा को वैसी ही निराशा हुई जैसी कि किसी प्यासे को सूखा तालाब देखकर होती है राजा ने अपने पुत्र को देखा परन्तु पुत्र दर्शन का सुख उन्हें नहीं मिला राजा शुद्धोदन सोचने लगे यदि ये मानधाता की भाध संपूर्ण पृत्वी का स्वामी होता तो क्यों भिक्षा मनता करता कहसी विडंबना है जो मेख के सवान में धैर्यवान है, सोर्य के सवान प्रताफी है, चंद्रमा के सवान कांतिमान है, वो भिक्षा मांग रहा है। भगवान बुद्ध ने अपने पिता को देखा, उनके मनो भावों को समझा, और अनुभो किया, कि वे अभी भी उन्हें अपना पुत्र मान रहे हैं अतः उनके भ्रम के निवारण के लिए उन्होंने कुछ चमत्कार किए उनके योगिक चमत्कारों से पिता बड़े प्रभावित और आनंदित हुए फिर सूर्य के समान स्थिर होकर तथागत ने राजा शुद्धोदन को धर्मोपदेश दिया उन्होंने कहा हे राजन अब आपको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए आप अब पुत्र प्रेम त्याग कर धर्म के आनंद का अनुभव कीजिए आप उस बोधि रूपी अमृत को ग्रहण कीजिए जो आज तक किसी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दिया भगवान बुद्ध ने अपने पिता को समझाया यह सारा संसार कर्म से बंधा हुआ है अतः आप कर्म का स्वभाव कर्म का कारण कर्म का विपाक अर्थात उसका फल और कर्म का आश्रय इन चारों के रहस्यों को समझे क्योंकि कर्म ही है जो मृत्यू के बार भी मनुष्य का अनुगमन करता है आप इस सारे जगत को जलता हुआ समझ कर उस पत की खोज कीजिए जो शांत है और द्रूव है जहां न जन्म है न मृत्यु है न श्रम है और न दुख तथागत के चमतकारों को देख कर, देख कर, कर, कर और, उनके और उनके उपदेशों को सुनकर राजाशो दोधन का चित शुत्थ हो गया वे रोमान चित हो गए उन्होंने हाथ जोड़कर तथागत से निवेदन किया हे आज आज मैं धन्य हूं आपने कृपा करकर मुझे मुझे मुझे मुझे किया है हे ताथ आपका जन सफल है अब मैं सच मुझ पुद्रवान हूं आपने राज्य लक्ष्मी और स्वजनों का त्याग किया दुष्कर तप किया हर मुझ पर कृपा की ये सब उचित ही है आप चक्रवर्ती राजा होकर भी हम सब लोगों को उतना सुख नहीं दे सकते थे जितना आप आज दे रहे हैं आपने अपने ज्ञान और सिर्धियों से भव चक्र को जीत लिया है। बिना राज्य के ही आप संपूर्ण लोकों के समराट की भाति सुशोभे थे। ये कहकर राजा ने भगवान बुद्ध को साधर प्रणाम किया। भगवान बुद्ध के योग ऐश्वर्य और तथा उनके पिता द्वारा किए गए सत्कार को देखकर अनेक लोगों ने घर छोड़ने का निश्चय किया अनेक राजकुमार निर्वाण धर्म का उपदेश सुनकर विरक्त हो गए आनंद नंद कृमिल अनिरुद्ध कुंडधान्य ने उनसे दीक्षा ग्रहण की और गृहत्या किया तथागत की शिक्षा से देवदत्त तथा गुरुपुत्र उदय ने भी यही किया अत्रिनंदन उपाली ने भी दीक्षा ग्रहण की राजा सुदोधन ने भी अपना राज्यभार अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं राजर्षियों की तरह रहने लगे इसके बाद राजपुत्र सर्वार्थ सिद्ध सिद्धार्थ ने अपना लक्ष्य सिद्ध करके अपने दीक्षित शिष्यों तथा पुरवासियों के साथ नगर में प्रवेश किया अश्रु बहाते हुए पुरवासियों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया यह समाचार सुनकर राजभवन की स्त्रियां द्वारों और वातायनों की ओर दौड़ी काशाय वस्त्रधारी होने पर भी उन्हें सांध्यकालीन बादलों से आधे ढके सूरज के समान चमकते देखकर स्त्रियां रोने लगी और विवल होकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया नगर और राजभवन की स्त्रियां अपने राजकुमार को मुनिवेश में देखकर तरह तरह से विलाब कर रही थी पत्नी यशोधरा भी उन्हें देखकर अत्यंत शोक विवल हो गई किन्त बुद्ध को न तो पत्नी का प्रेम विचलित कर सका और न पुत्र राहुल का भगवान बुद्ध अना सक्त भाव से भिक्षा मांगते हुए चलते रहे और शान्ति पूर्वक धीरे धीरे न्यगरोध वनजा पहुचे वहां वे संसार के जीवों के कल्यान के लिए चिंतन करने लगे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 मंजू मेनी राम मेनी जितेंद्र राम प्रकाश तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े ध्वनंकन दीपक पांडे और अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा